नैशातिस्तावूरो क्रिस्पृश्यानर्थ पंपादिचना वृणी हो जाति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बताएं जिस मुहूर्त जिस समय हमारा मन गुरु वैष्णव चरण से थोड़ा सा हट जाए उस समय ये जड़ जगत जो है एक भयंकर मूर्ति धारण करके हमको ग्रास करने आए शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पापा जी ने बताए जिस मुहूर्त हमारा मन गुरु वैष्णव से थोड़ा हट जाए थोड़ा बिखर जाए उस मुहूर्त ये पारिपार्शिक अवस्था भयंकर रूप धारण करके हमको मारने के लिए आएंगे ये समझ लेना प्रहलाद महाराज जी का ये श्लोक दे शुरू किया था मंगलाचारण बोला जाता है इसको प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये किसी भी हालत हमारा मन जो है ठाकुर जी का चरण में संलग्न रहना संभव नहीं ईशांग मन हमारा ये जो बद्ध मन है कभी भी ठाकुर जी का चरण में रमन करे ये संभव नहीं जब तक परमहंस गुरु वैष्णव का चरण धोली के द्वारा हमारा अभिषेक ना हो जाए तब तक ये संभव नहीं देखो इंद्र महाराज जी का प्रसंग सुबह में आया था गोवर्धन लीला उसके बाद इंद्र महाराज जी का खेल इंद्र महाजी का की ठाकुर जी को स्वयं परीक्षा की परीक्षा करने के बाद जब प्रमाण हुए ये ठाकुर जी छोर के कोई नहीं हो सकता तब शरण में आए ब्रह्मा से लेकर चेटी तक एक ही हालत है आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्त नहा अर्जुन ब्रह्मा से लेकर चेटी तक एक ही अवस्था है तीव्र नीचे जाओ ऊपर उठो ऊपर जाओ नीचे जाओ ऊपर उठो, उठो ऐसा भ्रमताम ऊपरी अधा ऊपर जाए नीचे जाए ऐसा हालत है अनंत काल और प्रोपाल जी ने कहते हैं कि गुरु विष्णु के चरण में अगर मन संलग्न हो जाए तो और कोई चिंता है नहीं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज ये कदापि कदाचित कृष्णा सौभाग्य में हो हो जाए सब कोई के लिए संभव नहीं तो ये जो है गोवर्धन लीला का थोड़ा बहुत चर्चा उसके बाद इंद्र महाराज अपराध किए हैं भगवान ठाकुर जी को परीक्षा की ब्रजवासी को जितना सारे ब्रजवासी हैं ब्रजवासियों को कष्ट दी सात दिन लगातार बारिश हंगामा उसके बाद जो है सुखदेव में कह रहे हैं कि देखो गोवर्धने धीते सैलो आसरा रक्षित ब्रजे गोलोका आब्रजम कृष्ण सुर भी शक्र एवच गोवर्धने धीते सैलो सात दिन तक भगवान गोवर्धन को उदाहरण करके रखे गोवर्धन धारी आसाराधरक्षित ब्रजे आशाराध मतलब बड़ा भारी भीषण भयंकर जो बारिश है बारिश से आसाराध रक्षित ब्रजे ब्रजमंडल को रक्षा किए हैं नित्य धाम और बाद में क्या हुआ जो शक्रो जो है अर्थात ये जो इंद्र है सूरवि देवी को सामने लेकर आगे करके इंद्र महाराज पीछे पीछे लज्जित होके पहुँचे और उत्तंत लज्जित उपसंगम विविक्तोपसंगम बीड़ितो कृतहेलन कृतहेलनमान मैंने हम अपराध किए हेलन किए ठाकुर जी को अवज्ञा किए विविक तो उपसंगम बीड़ कृतहेलन पादे पादेनम किरीटेना अर्क अपना जो किरीट है मुकुट है उसमें बड़ा ज्योति चमकता है बड़ा हीरे मुनिमाणिक है और मुकुट को एकदम मुकुट का साथ पूरा साष्टंग दंडवत करके चरण को स्पर्श करके ठाकुर जी का सामोतंत तो लज्जित तो होके और क्या कहे ऐसा बोलना सुरख बीड़ी तो लज्जो उपसंग विविक्त तो, एकांत तो भाव ठाकुर जी का शरण में आए आके इंद्र महारी कुछ स्तभ किए उसका दो एक स्तभ हम बताएंगे दो चार स्तभ तमाम भागवत का जो मूल विषय है सब पढ़ा हुआ है और इंद्र महारी कह इंद्र महाजी अभी इंद्रवाच से वाचो से वाचो विशुद्ध सत्यम तब धाम सात्यम तपोमयं धस्तो हो तमस्कम माया मयोय गुण संप्रवाद अनुग्रहानुबंध बलचेन देखो इंद्र भगवान से भगवान हे भगवान आपका जो स्वरूप है शांत कोई अभिमान है नहीं अनंत ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी आप शांत हो कि क्यों हम लोग जानते हैं शांत जो शब्द है शांत शब्दों का मानी ये है चैतन्य -तो चरितमित है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सांतो अब यहां कृष्ण को सांतो बताया कृष्ण कैसे सांतो बन गया हमारा विचार है चैतन्य चरिता में कृष्ण भक्त निष्काम चैतन्य चरिता में विचार है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत तो कैसे भगवान श्री कृष्ण शांत तो किस लिए इसका गोस्वामी लोगों का उत्तर है श्रीमती राधा रानी का जो चिंतन है इसके आधारा ही शांति लिखा हुआ है कृष्णदास को विराज गोस्वामी गोविंद लीला मिता आदि ये सब गुण तो चर्चा करने का आपका अधिकार नहीं बोले एकमात्र तो कृष्ण नामक जब मत तो हस्ती है अनंत ब्रह्मांड किसी का हिम्मत नहीं उसको बस में लाए एकमात्र तो राधा रानी है राधा रानी चाहे तो कृष्ण को बस में लाए एकदम और कृष्ण शांत रहता है इसलिए कि श्री जी का चिंतन चरण चिंतन जो है यही है आप लोगों के अंदर में किसी का अगर ये उल्टा चिंता आए ये कैसे हो सकता महाराज ये हमारा गीत गोविंदो का रचयिता जो है श्री जयदेव गोस्वामी जी हैं जयदेव गोस्वामी जी का हृदय में भी ऐसा चिंता आया लिखते लिखते अचानक देख रहे छवि देख रहे कि मानो लगता है कि गोविंद जी स्वयं राधा जी राधा रानी दयामयी का चरण मांग रहे है हमारा माथा पे दो ऐसा देख रहे छवि उसके बाद तुरंत कलम को फेंक दिया राम राम राम राम ये क्या आया हमारा मन में छी छी छी छी ऐसा सोचा ऐसा सोच के जयदेव गुस्सा में लेखा छोड़ दिया आप लिखेंगे नहीं क्या उल्टा बुद्धि हो गया हमारा क्या देखा ये स्वयं कृष्ण राधाराणी के चरण माथा में लिखा ऐसा के छोड़ दी करके चले गए नहाने के लिए चले गए नहाने के लिए चले गए इस बीच में एक घटना हुआ साक्षात गोविंद जी साक्षात परस्पर अखिलेश्वर गोविंद जी जयदेव स्वामी का रूप बनकर रूप बनाकर घर में आए पद्वावती पद्मावती पद्वावती नहाने गए और नहा के नहीं है ना ना ना हमारा याद हो गया एक श्लोक का भूल जाए भूल जाए कदापि भूल जाए इसलिए आए हैं रिटर्न आके लिखा लिखने का बात बोले चलो आज घर में ही स्नान कर ले स्नान मना ले और आप भोजन दे दो बड़ा भूख लगा भोजन भोजन करा दिया करा के सो गया जयदेव जी और पद्मावती चरण को दबा रही दबा रही है और देख रहे हैं कि हमारा स्वामी का तो रोजी चरण दबाता है लेकिन ये कैसा है आज ज्योति जैसा मुख से निकल रहा है ज्योति क्या है विद्युत जैसा लगता है चरण को स्पर्श करे तो कैसा लगता है क्यों जाने कैसा हुआ इतने में बाहर में आवाज आया पद्वावती वो दौड़ के गया स्वामी आया अरे ये स्वामी को हम सेवा कर रहा था वहां, वहां कौन कौन है यहां के देखा नहीं गायब है यहाँ गायब है ठाकुर जी अब वहां पद्दावती पते बोले आप तो अभी आए आप तो नहा धोवा के आपको प्रसाद दिया आपके खाया आपका चरण दबाया हा? क्या पागल का माफिका हाँ अरे अब पागल हो गई का स्वयं भोजन कर रही है पद्मावती स्वयं पद्मावती क्या हुआ हमको छोड़ के भोजन कर रहा है तू तो? जिंदगी में हम तो सोच ही नहीं सकते कभी हुआ ही नहीं ऐसा क्या हुआ तेरा बोले क्या हुआ मतलब तुम तो आए थे भोजन करा या फिर क्या वो अभ्यास कर रहे है अंदर में जाके देखे पीतम्बर पड़ा हुआ है पीतम्बर पड़ा हुआ है और एक बात याद दिलाया कि तुमने आके हमको बोला एक कविता का दो लाइन भूल गया भूल जाए इसे पूरा करके जाए ओ देखे कहाँ है देखे जो दो लाइन लिखने के लिए हेजिटेशन हुआ था इतस्तत्व कैसे लिखे हम वो वो जो दो चरण है लाइन है साक्षात गोविंद लिख के गए हैं ये ठीक ही है ये कहीं गलत नहीं है दही पदो पल्लव उदारो मेरा सर्व आपका चरणोदय दे दो दही पद पल्लव उदारो हे प्रिय इसके द्वारा आप ऐसा ना समझे कि जड़ जगत का जो कुत्सित विषय है दुर्गंध दूषित विषय है काल भी बहुत चर्चा की इसमें कितना गहरा रहस्य है आप लोग समझोगे नहीं ये शांत जो है व्याख्या इसका व्याख्या करने के लिए हम दो चार शब्द कह दिए ऐसे तो बोलने का बहुत इच्छा होता है लेकिन समय नहीं परमिट करता आप जो है शांत है शांत विग्रोह है और ऐरोप तपमय ज्ञान प्रचो सर्वजों आ समस्त रजोतमो सतो गुण से विवर्जित है विशुद्ध अवस्था विशुद्ध सत्यात्मक आपका चिन्ह शरीर है और, और हम लोगों के सामने क्या है ठाकुर क्या करे हम लोगों का सामने तो माया संसार है जहां भी देखे माया जैसे राय महाशय का साथ महाप्रभु का बात होते हुए बोले राय महाशय बोले ठीक से बताओ आप कौन हो अभी देखा गोविन्द जी का मूर्ति आप श्याम सुंदर उसका राधा रानी पंचाली का उसको ढाक लिया और गौर हो गया फिर क्या बताओ ठीक से महापो बोले देखो आप महाभागवत हो महाभागवत का लक्षण ऐसा है कि जहां जहां नजर पड़े वहीं ठाकुर जी इष्ट इष्टदेव का स्पूर्ति हुए नहीं ठीक से बताओ कौन हुआ ठीक से बताओ चला मत करो उसके बाद हंस के बता दिए मैं ही वो, वो हूं रसोराज महाभाव मैं ही हूँ बोल के दिखा दिया देखो मैं ही कृष्ण हूं मैं ही गौर हूं और पांचाली का राधा जो है मेरे को घेर के रखे उसका वर्णों जो है इसके वर्णों के द्वारा इसका कांति के द्वारा मेरा भी और हृदय में राधारानी का भावों के द्वारा विभावित तो होके मेरा यह अवतार है का तुम्हारा सामने छुपाए लेकिन किसी को बोलना नहीं ऐसा करके बोल तो ठाकुर जी बोले देखो और इधर इंद्र महाराज कह रहे हैं कि हम लोग तो हमारा तो जहां देखे तहा प्रकृति है जड़ जगत कहाखे ठाकुर जी हमारा तो हिम्मत ही नहीं जड़ संसार दृश्यमन मायाम अज्ञान संबंध और ये तो आप तो विशुद्ध अवस्था में ऐसा करके खमा मांगा पीता गुरुस्तम जगताम अधीशो दुरो उपत्व दंडो हिता समी सिछ, समीहसे मानम विधुन वनो जगदी हम तो सोचे कि हम बड़ा मालिक बन गया जगत का ऐसा ही रीति है किसी को कुछ संपत्ति ठाकुर जी दे, दे तो उसका अभिमान आना ही है आएगा जरूर या तो ठाकुर जी बड़ा विद्या दे दे तो हम बड़ा विद्या हो जाएगा ठाकुर जी का किपा नहीं होगी पंडित हो गया हम बड़ा और अगर बोले कि हम ऊंचा खानदान का है ऊंचा खानदान में जन्म दे वो भी अभिमान है ऐश्वर्य दे दिया तो और कहना ही क्या ऐश्वर्य मध है उसमें सारे मध जो है अभिमान है उसमें छुपा हुआ है ऐश्वर्ज मत के द्वारा तो सारे व्यसन आ जाए उसमें कुछ बोलने का तो है नहीं सब उसमें है भरपूर और बोले देखो हम जगदीश समान हम हम सोचे कि हम जगदीश ईश्वर है जगत का ईश्वर है ऐसा अभिमान है हमारा हो गया था मानन विधुन और ऐसा है द्वंद्व आप तो काल रूप जगत का पिता भी है उपदेष्टा भी है पालन करता भी है अधीश्वर काल स्वरूप भी है अत तो आप दंड विधान करने का शास्त्री देने का जो अगर कोई है तो आप ही है आ जगतर हित जगत का हित के लिए आपका ये लीला शरीर कर रहे लीला जगत ईश्वर अभिमानी हम जो है हा? ये हमारा मान को खंडन करो खंडन पूर्वक ऐसा कोई कोई भी किसी का अभिमान आ जाए ये अभिमान को ठाकुर जी पहले खंडन कर देमान अभिमान अगर खंडित ना करे तो उसका ऊपर कीपा करना संभव नहीं पहले ठाकुर जी जिसको कीपा करना चाहे तो उसका अभिमान सारी चीज छीन ले अभिमान छीन ले उसका कीपा करे ऐसा ही नियम है पीता गुरुस्तम जगताम्बीशो दुरु कालो उपातो हिताय स्वच्छा महानम विधुन बनो जगदीश मानेनम हमारा ना भी हमारा माफी जो जगदीस अभिमान जिसका है उसको तो अभिमान को आप खंडित करते हो खंडन करते हो यही तो आपका और जितना सारे खलानम ओपीते अनुशासनम आप जो जितना सारा खल व्यक्ति है उसको देखो कुछ दिन पहले कालियानाथ का भी शासन किए जो भी आ, जो भी अहंकार प्रकाश करे ठाकुर जी का नियम है उसका अभिमान को नाश करे और उसका प्रथन है कि खन तुम प्रभो अथा रहसी मुरोचेतो मइम पुन पुनर्भुत मतिर ईशो में असती खन तुम प्रभो अथारहसी क्षमा करने का योग्य है हम क्षमा करो थो, थोड़ा क्षमा कर दो चेतो हम तो मूर्ख है हमको क्षमा करो जैसे पुनराय हमारा ये असती बुद्धि जो है ऐसा बुद्धि ना हो हमको क्षमा कर दो जो कुछ करना है कर दो लेकिन हमारा दुवारा हमारा जिंदगी को भी असती बुद्धि सती बुद्धि असती बुद्धि चत्रुतम श्लोक पस्त्रुयते ग्राम कथा विघात निशव्यमान मनोदीनम मतिम सतिम ये वासुदेव अर्थात मती जो है मति सती और असती दो किस्म का असती मति जो है ऐसे तो मोती को स्त्रीलिंग माना गया सांस्कृत व्याकरण में मोती मोती शब्दों का रूप है ऐसे मोती को ये जो मोती है सती असती दो किस्म का औसती मोती जो है जो अपना इंद्रियो अपना जड़ इंद्रियो जड़ बुद्धि जड़ इंद्रियो जड़ मन के द्वारा ये विश्व प्रपंचों का जितना सारे विषय है विषय में रमन करने के लिए दौड़ते हैं इसका नाम है औसत इसका नाम औसत मोती मोती बाहरी दुनिया में जितना सारे वस्तु है इसको भोग करने के लिए दौड़ते हैं बाहर औसती जो है सती सावित्री जैसे रहती है और इसका ऐसे उसका मती जो है हर प्रकार पति जो है पति का मन में जिसका चित्त भी स्थिर है वही सती है यही तो स्वती का डेफिनेशन है स्वती का डेफिनेशन कैसे बताए बल्ले स्वती तो है वो जिसका मन जो है मन प्राण तन मन धन लगा के पोती देवता का सेवा करे तो पोती केह है पोती पाता जो है वही पोती पाता मतलब पालन करे और पाता मतलब पार कराने वाला अर्थात भगवान गोविंद छोड़ कोई पोती है ही नहीं तो इसके चरण में जिसका मोती है तो जरूर समझ लो वो इसका मती जो है सती मती है और इसलिए खमा मांगते हैं ठाकुर हम खमा करो खुन तुम प्रभो अथा रहसी मोरू चेतम पुनरभुत मत ऋष में असती ऐसा हमारा बुद्धि खराब ना हो जाए दोबारा ऐसा किफा कर दो खमा कर दो अब ऐसा करके हमको खमा कर दो हमारा अभिमान को नाश कर दो कि किा ऐसा गलती न हो आके बाद बड़ा भारी स्तुति किए बड़ा सुन्दर नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वताम पतय नमः नमस्तुभ्या भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्यताम पतये नमः इतना समय तो गाली दिया था कान कौन है ईशो मानिन बालिश ईशो मान ईशो मान इंद्र महाराज गाली दिए था ना वो उस दिन बताया था बालिश स्तब्धो हैं ऐसा करके इतना गाली दिए थे बाचाल बेटा हैं हमारा पूजा बंद कर दिया बाचाल है बालिस है स्तब्धो पंडित मानि हैं चक्रुर में अप्रियम हमारा अप्रियोग किया हमारा अप्रियोग हमारा पूजा बंद कर दिया इतना हिम्मत है ऐसा करके गाली दिया अब अभी देखो बोले कृष्णा है ना बोलो दो दिन दो दिन क्या सात दिन पहले तो गाली दिया था और सात दिन बाद अभी स्तूप कर जगत का ऐसा ही रीति है जगत का ऐसा रीति है जगतवासी इतना अभिमान है अंदर में जब तक एक बड़ा सा धक्का ना लागे तब तक यह अभिमान उसका उतारता नहीं संभव नहीं इससे बोले नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषा महात्म ने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतांग पते नम सच्छंदो पात्र देहायो विशुद्ध ज्ञान मूर्त सर्वस्मयी सर्वभूता नम सचंद उपात देहायो आपका जो शरीर है सच्चिदानंदो भी आप प्रकट करो ना का करो ये आपका इच्छा है मर्जी है सच्छंद उपात देहो सच्छंद उपत्त आपका स्वेच्छा मय शरीर इच्छा करो तो आप इधर से कहा चले जाओ कोई देख नहीं पाएगा सच्चन्दो उपात देहो का मतलब यह नहीं कि शरीर नित्य नहीं कभी भी शरीर पकड़ ले माया मय से ऐसा नहीं ऐसा करने से भगवान का सच्चिदानंद घन रूप का अपमान हो जाता ये इसलिए इधर जो है व्याख्या जो है सच सच्छंदो बल यहाँ सच्छंद उपात देहायो विशुद्ध ज्ञान मूर्तय सर्वस्मयी सर्व विजायो सर्वभ भूतात्मां सर्विश्व तो है ही है क्योंकि गजेंद्र मुख्य का बारे में जब चर्चा किया तो उधार आप देखें सर्व बीज है अनंत ब्रह्मांडों का मूल बीज है कृष्ण अनादिरादि गोविंदो सर्वकार सर्वस्वय सर्व बीज सर्व है आयो हाँ, सर्वभूत सर्व भूत का अंदर तो ये ठाकुर जी स्वयं है और कोई तो नहीं ठाकुर जी स्वयं बैठे हुए ऐसे वो देखो स्वेच्छानुसारे देहगण देहो परिग्रह सार देह परिग्रह ये माने अगर कर दो ये कभी कभी ठाकुर जी शरीर लेते ऐसा उन उल्टा हो जाएगा इसका माने ये होना चाहिए कि नित्य जगत से आपका जब इच्छा हो आपका सच्चिदानंद घनो जो मूर्ति है वो माया माई प्रपंच में किसी भी हालत से प्रकट करना संभव नहीं फिर भी आप प्रकट करते हो ये माने ठीक है प्रपंचो में ठाकुर जी का जो सच्चिदानंद घनमूर्ति है इसका जो प्राकट्य है ये आपका इच्छा से ये हो सकता नहीं तो ठाकुर जी का सच्चिदानंद मूर्ति का नित्यत्व विघ्न तो हो जाए ये हो नहीं सकता तो माया माया बात तो उल्टा व्याख्या करेगा ऐसा करे ऐसा करके बहुत सारे स्तब की उसके बाद ठाकुर जी ने बोले देखो मया अकारी अकारि मघवन मख भंगो हम जो तुम्हारा जज्ञो का नाश किया था तुम्हारा जज्ञ बंद करवा दिया इसका पीछे तुम्हारा तुम्हारा पर तुम पर कृपा करने का इच्छा था ठाकुर जी बोल दिया दे, देखो मया अकारी अकारि मघवन मख भंग अनुता जैठन जाद जदअनुश्रित्व नित्यम मत् इंद्रश्रे भृतम भले हम जो जगो आपका बंद कर दिया था इसका पीछे एक ही कारण है आपको कृपा करें और कुछ नहीं वही सद जो आप मद आ गया था मद अनुसृत नित्यम मत्त से मतसेभितम हम इंद्र बन गया अरे बाप सरगराज ये अभिमान जो है एक बात भी विचार का बात ये है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो गोविंद कह रहे हैं गिमाई सर्जो सिमदानधन सिमा दंडीम नपस्वतीमी संपद भू जो चेचाचे अनुग्रह अनुग, बल मामु सर्जो सिमदाधो दंड पानी नपस्वती जो ऐश्वर्य मद में स्फित होकर हमारे ऊपर मालिक है ठाकुर है कभी मानता नहीं माम सिमदान्ध द्व पानी नपस्वती इस ऐसा व्यक्ति के लिए मैं क्या करता हूं त्व भरंग स्वामी संपद हो जस्व चेचामी अनुग्रह जिसको हम अनुग्रह करना चाहे तो उसको हम संपद से भ्रष्ट कर देता क्यूंकि जब सिमदान्ध है सिमत से अंध बन गया जब हम हटा दे संपत वो भिकारी बन जाए और सोचते रहे तो मेरा तो कुछ भी नहीं ऐसा असतो सीमदारिदम परमान जनम जब वो जो जमाल और जो दो दो जो नलकुबर आ मनिक्रीप ये दोनों का बारे में जो चर्चा हुआ था नारू जी बोले भले असतो समस्म परमान जनम अगर तुम्हारा अंदर में अभिमान आया है उसको हटाने के लिए क्या ओश्व्य मद दे तो ऐसा तो दफा कर तुम तो। विद्या मद है तो तुमको विद्या से जैसे हुआ था जैसे हुआ था गौर लीला में देखो दिग्विजय पंडित दिग्विजय पंडित को महाप्रभु ने अपमान नहीं किया महाप्रभु अपमान नहीं किया लेकिन ऐसा विचार प्रस्तुत किए कि इसके द्वारा उसका हृदय का जो अभिमान वो सारे खत्म हो गया वो भक्त बन गया सुबह में ठाकुर जी का चरण में आके शरण लिया हमको क्षमा कर धन्य वो धन्य है वो ओ, ओ, जो व्यक्ति कौन और जो दिग्विजय पंडित विद्या के द्वारा वो ठाकुर जी का चरण प्राप्त हो गया अभिमान हुआ था और ठाकुर जी ने अभिमान को नाश कर दी और ये जो है भगवान तो ऐसा करें और सूरभि मैया जो है सूरभि देवी आई है सूरभि मैया और तो सूरभि देवी भी थोड़ा वंदना कर दी उसके पहले कृष्ण भगवान बोले <coughs> इंद्रो जाओ तुम अपना जगह जाओ गम्मताम सक्रो भद्रम बह क्रियताम में अनुशासनम कभी भी ऐसा नहीं करना हर वकत रहना है तो मेरा अनुशासन में रहना जाओ अपना जगह जाओ गम्मताम शक्रो भद्रम्भ हो तुम्हारा मंगल हो जाओ क्रियताम में अनुशासन हो अस्थिरताम साधिकारेशु तुम्हारा अधिकार में स्थित हो जाओ इसमें कोई दोष नहीं है शंकर जी को अपना जो पद दिया है ठाकुर जी शंकर जी प्रलय का देवता शंकर जी प्रलय करते हैं तो उसमें कोई दोष है शंकर जी का कोई अभिमान है नहीं ब्रह्मा की वो बोले तो अभिमान मत करो आप बोल भी दिए कृपा करके हमारा कीपा के द्वारा तुम्ह भवान कल्प विकल्प नौ विमोह विमोह जत कहे छीत हमारा आशीर्वाद रहा कल्प विकल्प में तुम सृष्टि कर्म करते हुए तो रजोगुन का कर्म है सृष्टि का कर फिर भी ये रजोगुन का कर्म जो है सृष्टि कर्म करते हुए भी तुम्हारा अंदर में कभी अभिमान न है ये मेरा आशीर्वाद रहा भवान कल्प विकल्प विमर्जित कभी तुम्हारा मोह नहीं आएगा चलो आशीर्वाद कर आस्तियतम दियातंभ विजित कभी भी अभिमान नहीं करना अभिमान छोड़ के बास रह जाओ अभिमान छोड़ के स्तंभ स्तंभ वर्जित स्तंभ स्तंभ का व्याख्या किया था जन्म सु तो सी चार खंबा है चार खंबा का सपोर्ट लेकर हमारा अहंकार का जो कमरा है घर है वो रहता है है ना चार खंबा ये चार खंभा जो है जन्मो ईश्वर जो सुषी चार खंबा का सपोर्ट लेकर ये अभिमान का जो घर है अभिमान का अहंकार जो घर है ये रहता है और पहले ही ठाकुर जी भी ये करता है गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव करता है अभिमान को पहले अभिमान का जो कमरा है बिल्डिंग है उसको चूर चूर कर दो अभिमान का जो मुकान है उसको चूर चूर कर दो पा उसका बाद वो बेसहारा हो जाए और फिर शरण में आए नहीं तो आना ही आए बिल्कुल संभव नहीं कालियों नाक देखो जब अभिमान एकदम गया अभिमान एकदम खून आने लगे मुख से पूर्व तो उसके बाद तो उसका अभिमान गया फिर ये उसका वास्तुति किया महाराज हम क्या करें हम तो साप ही हैं साप का साप का क्या बोझ है साप तो ऐसे ही है साप का तो हर वक्त तमगुन है हर वगत फांस करते रहते क्रोध है हम क्या करे स्वभाव दुस्तैजनाद जदग्रह स्वभाव जो है हमारा क्या करें और गम्मताम शुक्र भद्रम वो क्रियतम अनुशासनम स्थिरतम कार्यु युक्त वर्चित स्तंभ अहंकार वर्जन करके अभिमान के करो जब हमारा हमारा बाबू साक्षात बोलोराम कोई अभिमान नहीं है तो हम अभिमान रखे क्या करें अभिमान सुन्न नितय नगरी बेराय है ना साक्षात बोलोराम है, है? किष्णों को नचाते हैं किस्नो के चेतन महापो बोले तुम न तुम Not, हम हमको नचाते हो तुम हैं तुम सूत्रधार हो नित्यानंद बहु बोले प्रभु आप कहो मैं दक्षिण भारत का पूरा रास्ता जानता हूं मैं आपको ले चलूं बोले हाँ तुम कोई तो, तो ले जाए ले जाएगा तुम कोई तो ले जाए तब तो मजा होगा और हैं तुम तो मेरे को रह, नचाते रहते हो हर वक्त हैं नित्यानंद बहु बोलो राम भाई तो ये नित्यानंद बोल रहे नित्यानंद बहु क्या है अभिमान सुन नित नौ गरीब अभिमान क्या चीज का है क्या क्या चीज का अभिमान है ये बताओ पहले ए? और सूरभी देवी जो सूरभि माँ जो है अथाह कृष्णम अभिबन्द मनस्विनी कृष्ण जो है कृष्ण को है, बड़ा प्रसन्न करते हुए वो जो है हु? जो बड़ा सुरू भी अभी स्तुति की कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्म विश्व सम्भव भवता लोकनाथे न सनाथ वयम अच्छ्युत कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भगवता लोकनाथे न सनाथा वयम अच्युत आपके द्वारा अभी तो सनाथ हो गया अब तो अनाथ था हम लोग देवी कहे विश्वात्मन ही विश्वसंभव है हे उच्युत हे लोकनाथ आपके द्वारा तुम्हें तो सनाथ हो गया अतः इंद्र गुत्ती ह तो हो अपना गुत्ती तो इंद्र तो सारे ब्रज गोप को ब्रज ब्रज ब्रज, ब्रज भूमि को एकदम मारने के लिए कोशिश किया ना इसे कह रहे इंद्र गुत्ती हतो इंद्र तो, तो मारने के लिए कोशिश किया ब्रज में क्यों न बोल गोप गोपी तो ये तो गोप है किसी का ऊपर क्रोध करके ब्रज का उप, किसी का ऊपर क्रोध किया करके बोलो ब्रजभूमि के नाश करो उसका मतलब क्या गोमाता को भी अत्याचार हो गया गोमाता तो है ही है गोमाता का हिंसा हो गया ना चिंता करो क्योंकि ब्रजभूमि में कौन है गोप गोपी समान तो। कृष्ण यही तो है ब्रजभूमि को हिंसा करो मतलब तुम्हारा हिंसा गोमाता माता के ऊपर भी हो गया अब इससे सुरो मैया का पैर पकड़ के मैया आप चलो आगे सूर्य देवी को लेके आए और उसी लिये भगवान श्री कृष्ण स्वरा संतुष्ट भाई उसके बाद जो है कृष्णों बोले तुम जाओ अपना जगह जाओ ऐसा करके उसको भेज दिया अपना जगह पे तो इंद्रों का ऊपर जो शीघ्र कृपा हुआ थोड़ा बहुत स्तुति और ब्रह्मा जी का लंबा चौड़ा जो स्तुति है ये स्तुति का कारण क्या है लंबा चौड़ा एक कारण हमने बताया एक है ब्रह्मा जी का जो जे जो ब्रह्मा जी जो ठाकुर जी को परीक्षा लिया इंद्रजी भी परीक्षा दोनों ही भी किया वो भी किया लेकिन उसका ऊपर संतुष्ट जल्दी हुआ इंद्रो को क्यों इसके द्वारा ब्रजवासियों का जो इच्छा है उसका पूर्ति हुए भगवान श्री कृष्ण लीला का उसके द्वारा भी वो जो लीला ब्रह्मा जी उसके द्वारा भी लीला का पुष्टि हुए ऐसा नहीं कुछ लेकिन इसके द्वारा अपना जो हक्त है इसे ठाकुर जी को भाग कर दिया ना सिफारत कर दिया एक साल के लिए ऐसा ऐसा है विचार अष्टाविश उध्याय में जो है एक दिन एक एकादशी उपवास करके नंदो महाराज समझ नहीं पाए रात का टाइम दो तीन बजे नहाने के लिए कालिंदी में कुछ गुजरे गोता लगाए उसके बाद बोरुन का अनुचर सब जो है उसको लेके चलेगा औ हल्ला मच गया कहाँ गया कहाँ गया नंदराज पानी में गया कि आ, क्या हुआ है उसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या की बोरुन लोक में पहुंचे बोरुन लोक में पहुंचते बोरुन राज जो है बोरुन राज जो है उठ के खड़ा हो गया दंडवत किए क्षमा किए हे पितृवत्सल जो है आओ आओ आप, आपका चरण चरण में, में मेरा नमन है प्रणाम है और नमस्त्याम बोल वरुण नमस्तुभ्याम भगवती ब्रह्म भगवती ब्रह्मने ने नजत्रो स्रोयते माया लोको सृष्टि विकल्पना ये माया विविध तो लोक सृष्टि करे वो भी आपका आश्रय में है।, है आपका बात सुनता है, है? अध्यय आपको नमस्कार और ऐसा है आप पिता को आप ले लो हे पितिवत्सल गोविन्दो पिता को ले लो हमने तो इच्छा करके आया आपका चरण दर्शन करने के लिए लाया ऐसा क्षमा करना ऐसा करके क्षमा जाचना किए तो इंद्रलोक से आए अभी प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात्पर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक जो है जितना सारी गोपियों को वचन दी कि तुम्हारा जितना सारे सत्यम भव्युम रहती जो सत्य होगा मैं आप लोगों का जो मन में जो इच्छा है ख्वाहिश है वासना पूर्ति कर देंगे हम कोई चिंता मत करो अभी ये समय आया है ठाकुर जी स्वयं क्या करें कि ये देखो सुखदेव गोस्वी कह रहे हैं कि भगवान ओपी तार रात्रि शरदु मल्लिक विक्षोरंत मनचक्रे योग जोगो माया को आश्रय लेकर हैं इच्छा हुआ ठाकुर जी का शरतकालीन क्योंकि रास बहुत बहुत बार हुए विशेष जो रास है एक शरतकालीन रास जो है वो यमुना पुलिन जो है बोसीवट और जो ये जो कार्तिक पूर्णिमा आए जो इसमें इसमें जो रास पूर्णिमा है ये गोवर्धन में गोवर्धन को हुआ था सुंदर रास ठाकुर जी का रास मतलब रस रास मतलब रस को वितरण रस का रस का सर्वश्रेष्ठ विचूड़न जो है उसका नाम है रास रास का माने रस का वर्षा ऐसा है तो भगवान ये शारदकालीन कालीन मास के चंद्रमा देखकर बड़ा आनंद हुआ जमुना के इतना सुंदर पुलिन है विक्षोरण तुम मनस्क्रे मन में इच्छा प्रकट किए चलो हम रमन करे और ये सब गोपियों का इच्छा का भी पूर्ति हो जाए इसका दोनों का काम हो जाए आज योग योग को आश्रय करके ठाकुर जी ने अभी शुरू किए वंशी हैं जब वंशीवदन शुरू किए तब तो ये वंशीनाद जो है ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा जिन लोग जिन गोपियों का हृदय में प्रविष्ट होने का है मातृस्थानीय जो गोपी है उसका लिए नहीं है मातृस्थानीय जो गोपी है उनके लिए नहीं जो वंशि धनी है जो अपराकित कामदेव आप सुबह में न काल चर्चा किया था ना अपराकित कामदेव का ऊपर आपका आकर्षण आ जाए अपराकित कामदेव का सेवा अगर करना शुरू कर दो अपराकित कामदेव का सेवा शुरू कर दो तो आप आ, आप जल्दी आविष्कार करोगे कि आपका कर हृदय से काम पूरा भैनिश हो गया काम है ही नहीं जब तो का सेवा करोगे तो तो, प्रा, तो प्राकृत तो काम चला जाए उसका पहले प्राकृत तो कम जाएगा नहीं जितना भी चेष्टा करो प्राकृत तो काम अपना कोशिश से चेष्टा के द्वारा जाएगा नहीं है इस संभव नहीं जब वंशीवादन किए जितना सारे ब्रजगोपी हैं इनको भगवान श्री कृष्ण वंशी ध्वनि के द्वारा आकर्षण की बंशिद ध्वनि का इतना आकर्षण है कि महाराज कहा कहे ये तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वंशी ध्वनि कर रहे स्वयं कृष्ण परातर अखिलेश्वर इसका तो आकर्षण होना ही चाहिए हो ही अरे जर जगत का उदाहरण है एक संतों का झुंडू एक संतो का झुंडू पूरा टीम चलते चलते एक जगह कहा जगह है भूल गया उस जगह ठहर गया रात को चंद्रमासी का पूर्णिमा है इतना सुंदर उनमें से एक संत था उसको बांसी बजाने का अभ्यास है वो क्या किया इतना सारे संतु है भोजन पानी करके अलग से चला गया जाके एक पेड़ का नीचे के बेस एकदम वंशी ध्वनी शुरू किया ये जो बंशी धोनी शुरू किया ये बंशी ध्वनि का इतना पावर था वहां का जो राजरानी रानी है रानी पागल हो गई रानी पागल हो गई और छोड़ के कैसे कैसे वो सब छोड़ के उधर से फिर आके वंशी ध्वनि जर पहुंच गई उसके बाद हल्ला मच गया ऐसा है वंशी ध्वनि ऐसा पावरफुल है साउंड का ऊपर फॉरेन विदेश में हमारा देश में भी होता है रिसर्च है साउंड को ऊपर शब्दों का ऊपर रिसर्च होता है फॉरेन में फॉरन से बिमल कृष्ण बोलके एक आया था हमारे साथ बड़ा दोस्ती दास तो बहुत दिखा नहीं परम पूजा सीधर कुछ महाराज का आशित मेरा गुरु महाजी को बड़ा प्यार करते थे ओ बोले महाराज अभी जब गुरु जी का अंतिम समय वो आए थे अंतिम उसका बात तो दर्शन हुआ ही नहीं पंद्रह पंद्रह साल तो हो गया बारह पंद्रह साल तो होने लगे याद नहीं वो बोले महाराज साउंड का ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं साउंड के ऊपर ऐसा है जो साउंड करे एक जंगली जानवर को अंदर रखा है वो साउंड के द्वारा वो पागल हो जाए एकदम ऐसा तोड़फोड़ करना शुरू कर दे एक साउंड के द्वारा हा दूसरा फिर दोबारा ऐसा साउंड शुरू करे वो आस्ता धीर हो जाए साउंड का कितना प्रभाव है जड़ जगत का साउंड हमें जगत जो का साउंड बोल रहा है तो अपराखित जगत का साउंड का क्या प्रभाव है ये पूछना ही क्या है अपराखित जगत का साउंड कितना प्रभावशाली है जब भजन करते करते इस अवस्था में पहुंचे तब समझेगा हमारा गुरुवर्ग जितना सारे परमप सिद्धुर सा, महाराज भक्ति भवनपुरी को सिंह महाराज सब सब भगवान का वंशी ध्वनि कान सुन रहे सब हर वक्त अंतिम समय परमप सिद्धुर महाराज को जो देखा है कैसे गौर नि को हमारा पास वो है हम तो रख हम हाँ, इसका कंप्यूटर में रखा पागल का माफी जब सुनोगे काम आ जाएगा निथाई गौर हरी बोल निथाई गोर हरी बोल कैसे जैसे डूबते जा रहे हमारा दिमाग का बोला देखो किसी को अगर गौर नीताई को बुलाना है तो ऐसे ही बुलाना है जैसे गौर गोरनीता जोर जल्दी दौड़ के आए कृपा करने के लिए मैं डूबते जा रहा हूं हमको बचाओ हमारा गुरुजी का भी है अंतिम समय का कीर्तन तो एकदम अंतिम समय का दो चार सुनोगे तो ऐसे तो लगेगा कि सुरताल नहीं है लेकिन वो साउंड है ना तो पागल हो जाओगे सुन के पागल हो जाओगे ऐसा प्रभाव है हरिपाप्रभा बाबा जी महाराज का खोल बजाते हुए कीर्तन आजकल का कीर्तन हो तभी साउंड का प्रभाव ये देखो अभी जो है ये साउंड का प्रभाव देखो साक्षात नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण जो है वंशी ध्वनि तो के एकदम बंशी में ऐसा तान लगाए कि सारे ब्रजगोपी जो है जिसको आकर्षण भगवान करना चाहते हैं जिन लोगों का हृदय में अपरागित कामदेव का लिए तीव्र काम है हम कामदेव से मिले अपरागित कामदेव से इधर लिखा हुआ है सुखदेव गो स्वयं कहते हैं किन्ीतम तदनंगवर्धनम बजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मनसा आ जगमुर्न अन्न मलक्षिद सब लोगल निशम गीत तदनंग बजस्त्रियो कृष्ण गृही तो मनस निशम गीत तदनंगर्धन बजस्त्रिय ये जो वंशित धनी सुनने के बाद ही जप्रा की तो काम आ गया काम देव का साथ मिलने का एकदम दुर्बार इच्छा प्रकट भ आज अन्न अन्नम अलक्षित उद्यम एक दूसरे का कोई अनुसंधान नहीं है स अलग अलग से दूर-दूर के सब आ गये आजग अन्न अन्न मलक्षित अलक्षित उद्यम हा सत्र कांत जबलो लो एक कुंडलधारी भगवान श्री कृष्ण जो है जो है ये जो है ये जो आ, ये जो, आ, जो गोपियों का जो कुंडल है गोपियों का जो कुंडल है वो दूर दौड़ते दौड़ते ये कुंडल एकदम दूर तेरे आज में अन्न अन्न अलक्षित दम हा सत्रो कांतो जबलूल कुंडल हैं ऐसे तो कुंडलधारी कृष्ण है ही है और ये लोग का जो कुंडल है बाजूबंद है सब दौड़ने लगे तो कुंडल ज्योतिषय चंचल हुआ दौड़ते दौड़ते पागल का माफी इसके बाद जो है हम रासलीला के बारे में बिल्कुल वर्णन नहीं करें कोई विशेष विषय जो है वर्णन करें क्योंकि आप लोगों का अवस्था ऐसा नहीं है गुरुवर्ग हमारा पर खुब्ध हो जाए इस तेज जड़ का विषय नहीं है अपराधी जब भी हम बहुत सारे इस विषय में पहले चर्चा की है तो थोड़ा दो चार शब्द हम कह देंगे जरूर तो इसके बाद किया हुआ बोले जो है सब ये दूर के आई सब और राजा जो है परीक्षित महाराज जो हैं राजा ये कह रहे हैं कि देखो कृष्णो विदुहु परम कांतम नौतु तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाह उपरम स्वाशम गुणो धियम कथम ये जो है परीक्षित प्रश्न किए भे ब्रजगोपिगण कृष्ण को परम पुरुष परमात्मा परमा पुरुष परमात्मा हो के है अंतर में तो है ही है ब्रजंगनागन कृष्ण को परम पुरुष परमात्मा रूप में अंतर में धारण किए और इसके बाद भी अपना रमनलाल ऐसा समझे नहीं पहले जानते ना जानते नहीं थे तब किसों से बिहार करेंगे ऐसा जो विचार है ऐसा कैसे उदय हुआ उन लोगों का हृदय में उत्तर यह है कि ये वंशित धनी ऐसा ही कमाल का है ये वंशित धनी सारे अपना जो श्रृंखला है अपना जो समाज बंधन है आ, समाज का जो बंधन है जो कुछ भी है संसार का बंधन सब कुछ भी है ये सब तोड़ फोड़ के ठाकुर जी का चरण में खींच के लाते हैं एक उत्तर है छोटा सा उत्तर और क्या करें इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे भगवान का पास जब गोपियों एकदम दौड़ दौड़ के आई तो आने का साथ साथ साथ भगवान श्री कृष्ण अभी उल्टा कर है आपने वंशी ध्वनि करके खुद बुलाए वंशी ध्वनि करके खुद बुलाए बंशी ध्वनि के द्वारा और अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाम ब्रजोत्साहमयम कचित ब्रुतागम कारणम आप लोगों को आने का कारण क्या है इस रात को इतना रात को आना नहीं चाहिए आप गृहस्थी में रहते हो है किसी का स्त्री हो किसी का बहन हो ऐसा है तो ये स्वागतम वो महाभागा हे महाभागा तो आपको स्वागत है और आप, आप लोगों क्या सेवा करे हम आप ब्रुजस्थान कचित ब्रतागम कारणम ब्र से जो आन आए हुए हो ठीक से आए हुए कोई तो असुविधा तो नहीं है ऐसा आने का कारण क्या है ये बताओ ऐसा करके जो बताए अब बोले कृष्ण भगवान बोले रज रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियातो तो ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीवि सुम्धमा हे ब्रज गोपियों आप लोग को ये रात जो है इस समय इधर रहना ठीक नहीं पतिया तो ब्रजो है और ये ब्रजमंडल जय इसने कितना सारे जंगली सब जानवर है जंगल में कैसे आए हुए हो उचित नहीं ऐसा करके नीति वाक्यों को शिक्षा दी बड़ा भारी नीति वाक्य बोले ऐसा नीति वाक्य बोले गोपियों का बड़ा रोष हो गया क्या मुंशी ध्वनि करके बुलाए अभी नीति सिखा दे रहे हैं अभी देखो है बोले मातर पीतरह पुत्रा भात रहो पतयश्च ही अपसवंतुम मा क्रिध्व बंधु सात तुम्हारा माता पिता और किसी का पुत्र किसी का भाई किसी का स्वामी सब आपका चिंतन में हैं सोच रहे कहाँ गए हुए हैं है? विचिन वी ही अपसन तो ना देखे अरे कहा गया इतराज को ऐसा करके चिंतन करते होंगे आ ऐसा करके जो है अवस्था इस समय में आप लोगों को जाना चाहिए था चले जाओ अदृष्टम बनम कुसुमितम राकेश करो रंजितम जमुना नीलो जमुना नीलो लीलो यस्तरुपल्ल शोभितम ऐसा अनन्न सुंदर जो वृंदावन का स्वभाग है ठाकुर जी का अंदर में तो ऐसा ही इच्छा है कि हम राज शुरू करें, लेकिन पहले परीक्षा ली बड़ा भारी परीक्षा लेके देखे कि कैसे क्या होए, बाद में बहुत सारे नीति शिक्षा दी देखो घर में जाओ घर में जाके भोरतुर सुश्र सनम श्री नम परो धर्मो ही अमाया पोतियों का सेवा करना ही स्त्री का धर्म है ऐसा करके नीति शिक्षा देना शुरू कर दिया ऐसा जब शुरू कर दिया गोपीय का अंदर में प्रीति का प्रेम का बड़ा गुस्सा है गुस्सा है गोविंद जब ऐसा बोलने लगे गोविंदो का ये सब उपदेश जो है सुनने का बाद बड़ा आंसू बहा वो सबका रोना आ गया क्या हम लोग को बुला के बस अभी नीति शिक्षा दे रहे हैं देखो आगुपियों ने बरा रोते रोते बरा रुष्ट होके है प्रेम का रोष है बताए विभो अरहति भवान गुम निशंसम सांत सर्व विषया तब पाद मूलम भक्तिया भजस्व दुर्व ग्रहो मा है मां त्यजस्मान देव यथादि पुरुषो भजते मोक्षण है हम लोग को ऐसा निशंस वाक्य बोल के भगाना ठीक नहीं है वो जो गोपियों ने कह रही है कि देखो मई बम विभोति भवानदी तुम निशंसम संत्याज्य सर्व विषयाम सब भाद मूलम सब छोड़ के आपका चरण कमल में आए हुए हैं है हवा उपदे धीरे कैसा बात है भक्ता भजस्व दुर्भग्रहो महा त्याज देवो यथा आदि पुरुषो हो भजते मुमुक्षमुक्ष व्यक्ति देव के गोहन करे तो ठाकुर जी का अगर भजन करे तपसा आदि करे जमन आदि पुरुष मुमुक्ष व्यक्तियों को, को कभी भी है फेंकता नहीं उपेक्षा करता नहीं गोहन कर चलो ठीक है तो आप हम लोगों का ऐसा वंचित करने वाले बात है वंचित कराने वाला बात क्यों कर रहे हैं हमारा क्या दोष है हम तो घर में आनंद में थे आनंद में गृह कर्मों जो हमारा घर में जो गृह कर्म है वो कर रहे थे कभी आपका ऊपर तो खिचावट है ही है फिर भी हम लोग हम लोग तो घर में जो है सब सेवा में लगे थे घर का सेवा घर का सेवा तो घर का सेवा नहीं था क्योंकि भगवान गोविंदों के चरणों में मन है और पुतली जैसा सेवा करते पुतली मन है दूसरा जगह और पुतली चैतन्य माप इसका उदाहरण दिए चेतन महापुरु सुंदर उदाहरण दी पर बैगरा ओपी गृह कर्म सु तदै आस्वाद यती नव संयम रसायन नवसंग जैसे, जैसे दिखाने के लिए कोई रमणी अपना स्वामी को वंचित करने के लिए गृह में बड़ा व्यस्त है हा बच्चा को ये सब कर लेकिन अंतर में मन है उपपति कपास कब स्वामी को वंचित करके उधर जाए इसका उदाहरण महापुरु दिए आप लोगों का गुस्सा हो सकता लेकिन जड़ जगत में इसका ऊपर का व्याख्या हो ही नहीं सकता जब भी जड़ जगत का व्याख्या है देखने में लगेगा कि जड़ जगत का व्याख्या लेकिन विचार करके देखो तो इसका ऊपर हो ही नहीं सकता क्या उदाहरण दे क्योंकि अपराकृत जगत का जो विषय है प्राकृतिक जगत का किसी का दिमाग में नहीं जाएगा प्राकृत जगत का जो भी उदाहरण है जो कुछ भी है प्राकृत जगत में प्रकाशित करने जाए तो उल्टा समझेगा होगा ही नहीं क्योंकि संभव नहीं इसे जितना सारे टीकाकार हैं सब व्याख्या किए महाराज हम तो दिग्दर्शन की दिग्दर्शन जानते हो दिग्दर्शन की इंडिकेशन दिग्दर्शन की वास्तव संभव नहीं वास्तव रूप में बोले जाए तो संभव नहीं है इसे दिग्दर्शन ऐसा बात ठीक है और गोपियों ने गुव्यन तो देखो सुखे चितता पुहृत गृहेशु जन निर्वीशति करोपी गिजकृत्व पाद पदम न चलत स्त पाद मूला कथम ब्रजमथो करवाम किंबा चित्त सुखे नवता पृतम गृहेशु हमारा चित्त तो घर में था ऐसे तो कह रहे कि कृष्ण में ही चित्त था लेकिन बोले कम से कम तो हमने घर घर में तो घर काम घर का जो काम तो कर रहे थे कर रही थी हम लोग चित्तम सुखे न भवता पर तम जन निर्विशति तो करो वो भी ग्रते हैं और अभी जो है आप जो कह रहे हैं को हे भगवान हमारा चित्तो जो है चित्तो तो आप है ही है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रगण है ऐसा कीर्तन है सुंदर भले चित आप तो अपहरण कर लियो पहले तो हमारा तो ग्यो, हम तो लगे हुए थे क्या करें अभी आपाद पदम न चलत स्तवपाद मूलाद जामह कथम ब्रजमथो करवा मिंग एक चूल भी हमारा पैर में खमता नहीं है कि आपका चरण कमल से हम उठा हम पैर को उठाए और जहां से आए वहां जाए हिम्मत नहीं है हिम्मत नहीं है सारे हिम्मत खो गया एकदम पूरा ये पैर उठाने का भी हिम्मत नहीं पादो पदम न चलत हस्तव पाद मूल तुम्हारा चरण कमल से एक बूंद भी हिलने का कोई हिम्मत नहीं और अगर जो जोर आप भेज दो तो जाके भी क्या करे जामह कथम ब्रजमथ करवाम किंबा जाके क्या करे बोलो जाके हम क्या करें क्योंकि आप तो चित्त को हरण कर लियो अभी हम ब्रज में जाके क्या करें हमारा गृह कर्म नहीं हो पाएगा जो होना है हो गया चलो आपका चरण में आया तो आप स्वीकार करो तो ठीक है न तो मरेंगे नहीं तो मरेंगे आपका सामने हैं आप लोग मरेंगे सब पादो पदम न चलत मोलाद जाम हो कथम ब्रजमथो कि अब जाके भी क्या करे सिंचांग नधरामृत पूलोक हाँ कलगित जर्छयाग्नि नोचेदय बिह आग्नि उपयोक्तहा धन न जाम पद यो पदयो सखे सखेते हे सखे अगर हम लोग ग्रोहन करो तो ठीक है हम व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे इस विषय बिल्कुल नहीं तो आप अगर हम लोग को शांति दो सिंचांग हासा लोक कलगित जर हीच अग्निम हृदय में जो जलन हो रहा है अगर ये ताप को आपका आप अगर निभा दो बुझा दो तो ठीक है नोचेद वयम ग्नि उपयुक्त देहा धैने तुम्हारा चरण को प्राप्त कर लेंगे अब ये नहीं करो तो हम क्या करें विरोह अग्नि को प्रज्वलित करके जैसे विष्णु बिया देवी बिरह सर्पो क्या की विरह सर्पो दास भी ऐसा विरोह अग्नि को एकदम जला के हम आपका सामने शरीर को छोड़ देंगे हाँ छोड़ दो का करोगे जो करना है करो स्वीकार करो तो करो नहीं तो हम मरे कोई बीच में कोई रास्ता नहीं स्वीकार करो तो करो नहीं तो मरे एक ही रास्ता है हा तो स्वीकार करो नहीं तो हम मरे तुम्हारा सामना, तो इसलिए प्रार्थना कर रही है प्रार्थना कर रही है गुप्पी तन्नो तसिद बिजनारो ते मूलम प्राप्ता वसतीदा तत्सुंदर स्मितो निरीक्षण तीव्र काम तप्तम तप तत्मनम पुरुष भूषण दे हा दासी करो दासी बन के रहे आपका ही सेवा करे इसका व्याख्या नहीं करेंगे ज्यादा समय भी नहीं है बहुत सारी चीज है क्षा तव कुंडल श्री गंडोस्तलाधर सुधम हसीदूक दत्ता भयं चुज दंड जुगक्ष्य बक्षक रमन भाद काी अंग कलपदात मूर्चि सन्महीताचार्य न चले लोक्यं दीक्ष जोद्रिजोद्रुम मिगाल का नीभ्रम का स्त्री अंगते कलपदातमूर्छि सन्मिताचर्ज चरित चलित्रृल क्यलक्य सौभग मदमकसौभगम्च निरीक्ष जद्दोद्रिजोद्रुम मिगहा पुलों का ऐसा कौन स्त्री है पूरा दुनिया में दिखा दो जो आपका वंशी ध्वनि सुनने का बाद स्थिर चुपचाप रहे जो वंशी ध्वनि के द्वारा जितना सारे मृग जंगल में मृग है गो बाछरा है सबका पुलक उठा एकदम पुलक कंटकित दो जाता है ये जो रोम रोम हर्षित हो जाए पूरा रोम रो ऐसा जो है आ, आप बोलो हम कहा जाए आपका वंशित ध्वनि सुनने के बाद अब कुछ कुछ हमारा क्षमता भी नहीं है कुछ क्या करे जगत में ऐसा कोई स्त्री नहीं है जो तो आपका वंशित ध्वनि सुनने का बाद तो स्थिर होके चुपचाप रह जाए संभव नहीं इतना आकर्षण है इतना बल है का स्त्री अंगो ते कल चार्य चरित न चले त्रिलोक का त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं त्रिभुवन में कोई नहीं है जो हमको भ्रष्ट कर दिया संसार धर्मो और पातिव्रतो धर्म अरे पातिव्रत धर्म तो तुम में ही है बाहरी दृष्टि में देखा जाए तो गोपियों का पतिव्रत धर्म जो छूट गया लेकिन शुद्ध विचार करो तो पातिव्रत धर्मों का तो लंघन उल्लंघन नहीं हुआ है ओपिचित जो पतिब्रद्ध धर्म का पालन ही हुआ पति ब्रंघन हुआ कभी भी नहीं पतिब्रत लंबन पतिवृता जो तो है इसका लंभन लंघन हुआ ही नहीं हुआ नहीं जब क्यों तो साक्षात पर अखिलेश्वर परमात्मा रूप ठाकुर जी है वही तो स्वामी है एं? तो कैसे हो ऐसा करके जो हैं, जब शुरू किए तब तो तब तो ठाकुर जी लीला प्रकट किए अब शुरू है रास वर्णन हम नहीं करेंगे जिस विषय विशेष गुरु तो हम सिल्द सिंह महाराज का अनुगत में बैठे हैं जो उसका नीति है हमारा नीति वही है हम तो थोड़ा बहुत ज्यादा भी बता दिया आप लोगों महाराज होते तो वो भी बताते नहीं जो भी है उसको बैकग्राउंड भी पहले बताया जैसे काम नहीं आए तो इसका भी व्यवस्था हम किए ठाकुर जी का कृपा से अभी रास शुरू बड़ा सुंदर एकदम अनंतो ब्रह्मांडो में देखने का चीज है पागल होके सब आए हुए अरे क्या हो रहा है सत्तर गोपि कालो के लिए क्या भगवान कितना सुंदर एकदम कलोतान और नृत्य हो रहा है इसके बाद जो है पियाजी राधा रानी हैं राधा रानी क्या कि भले इधर जो हैं भले अभी नृत्य करते करते जो हैं राधा रानी हम तो संकेप में बता रहे राधा रानी देखे हमारा श्याम सुंदर का आज पंचायती सेवा हो रहा है समझा कुछ नहीं समझा राधा रानी ने देखी कि हमारा श्याम सुंदर हमारा श्याम सुंदर का अजी पंचायती सेवा हो रहा है पंचायती सेवा इसमें गुस्सा होकर राधा रानी क्या की अंतर्धन के चलो अंतर्धन कर जब राधा रानी चली गई तो पूरा रास खत्म रास का जो बाइंडिंग फोर्स है स का रास पूरा मंडल का जो चक्का है पूरा मंडल का चक्का को घुमाने वाली वो राधा रानी अगर राधा रानी ने तो रास काहे की रास बास सारे रास कैटर्ड विक्षिप्त हो गए राधा रानी नहीं है अंतर धन <laughs> तो इसके बाद क्या कि भगवान श्याम सुंदर जो है वो भी समान के प्रसमाय प्रशमायो आयो तत्रीयत श्याम सुंदर भी की सब ये गोपियों का अभिमान है या देखो भगवान श्री कृष्ण हमको कितना प्यार कर रहे हैं सब अभिमान है बस बोले ठीक है तू अभिमान लेके रह जा गोपी हम अंतर्धन की अंतर्धन की प्रसमायो प्रसाद आयो हैं, इस, ए जो अंतन की इसका पीछे और रहस्य है कीपा करने का इसका बात जो है आ, बास रास्ता तो एकदम पूरा विक्षिप्त हो गया रास पूरा खत्म रास रसातल में गया अभी क्या है पूरा गोपी मंडली है रोते हुई एकदम पूरा जंगल से जंगल कृष्ण कहा कृष्ण कहा कृष्ण ऐसा करके रोती हुई सब दो कहा किस्ो कहा किष्णो को ढूंढो बिना कृष्ण हम लोग मर जाए ऐसा करते करते पूरा ढूंढना शुरू कर दिए पूरे पागल पागल इन्हीं का माफी जैसा पागल बात करता है ना ब्रजमंडल में वृक्ष लता का साथ पहाड़ी चट्टी का साथ हरिण का साथ हे हरिणी तू देखा है किस्णों के यहां से यदि क्योंकि तुम्हारा आंखे देखकर लगता है तुम्हारा आंखों में आंसू है कृष्ण को जरूर देखा बोलो किस तरफ गया किस्नो ऐसा ऐसा करके पूरा ढूंढ है पूरा पूरा गोपियों के झुंड पूरा जंगल वृंदावन का है चोरा से क्र जो है और ऐसा तो रजनी है रात का टाइम समय है और उस समय जो है लिखा हुआ है बिचक्यूर उन्मत्व का बहुत बनात बनमेषण शुरू कर दिया कृष्ण कहा है हमारा गुरुवर्गो ने शिक्षा किया सिखा दिया इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे हमारा जिंदगी का मकसद है हमारा जिंदगी का क्या उद्देश्य है कृष्णा नेशन इस विषय में काल चर्चा का लंबा चौड़ा हो जाएगा थोड़ा याद दिला देना थोड़ा याद रहेगा फिर भी हमारा जिंदगी का मकसद है कृष्णा नेशन। गौड़ी वैष्णव जो है हम हम जो गोरंग महापो का जो धारा है हमारा कृष्णान्यशन जैसे गोपियों ने की ऐसा न्यशन यही हमारा जिंदगी का मकसद है ये हम कल इस विषय में चर्चा करें और क्षुद्र खुद्रो छोटे छोटे विषय में ध्यान लगाते रहोगी ध्यान लगा के रखोगी तो कभी भी ऐसा सुनने का अधिकार नहीं है जंगल में जाते जाते क्या की बिचक्यूर उन्मत, उन्मत्त गना जंगल में जाते बिले कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहोत कुल दृष्ट से मालती मालती हे मालती आदर्शी ब कुछित मल्लिके जाति युथिके के, के प्रतिम बो याना। जो प्रतिम बो जनयन या तो करस्पर्श न माधवरा तुम्हारा ऊपर हाथ अपना करकमल को स्पर्श कर, करके कृष्ण गोविंद इधर गया क्या बो तो हे मालती हे मल्लिके तुम तो स्त्री जाति हो कम से कम तो तुम झूठा नहीं बोलोगे ऐसा करके चुतो प्रियाल को को विदारो कदम बनी पहा, जे अन्ने, परार्थ भाव का जो संसंत कृष्ण रोहितात्म नमना हम लोग का जिंदगी जा रहे है हम हमारा अंदर में आत्मा नहीं है ऐसे तो भूत जैसे चलता ही चल रहा कृष्ण गया तो आत्मा गया हे मुल्लिके हे मालोती हे चुतो को हे पनस, का का को को को को मतलब काठाइल का बोल ए देखा है इधर से जे अन्य परार्थ भाव कहा तुम लोग तो बड़ा भारी परोपकार में लगे सुबह में बताया था ना जितना सारे लता है कितना परोकार परोपकार में लगे तुम तो परोपकार करते हो तो हमारा उपकार कर दो कृष्ण कहाँ त कृष्ण पद बिम रोहितात्मन हमारा हमारा जो जीवन जिंदगी पूरा खत्म कोई कुछ नहीं है हमारा अब हमको बचा लो आप वो बताओ कहा कृष्ण शम कृष्ण पद बिम रोहितात्मनमन हम लोगों का सामने आप बता दो जो कहा कृष्ण पदवी कहाँ जाए कहा जाए कृष्ण भागव चैतन आपको ऐसा बताया ना गौर गौर लीला पुरुषोत्तम धाम में कहा जाऊं कृष्ण पाहू हैं चैतन्य महाप्रभु ने बताया वहा चिल्ला चिल्ला के ऐसा के कहा जाए किस कहा मिले हैं ऐसे गंभीरा का अंदर में ठाकुर जी बंद है तीन का तीन तीन दरवाजा है तीन दरवाजा तीन दरवाजा बड़ा बड़ा ऊंचा एकदम पूरा दीवार है उसमें भी गोरंगमापू गाय कहा गया कहा गया चेतन बापू नहीं है कहां गया कहा चला गया हाय हाय बिलंगो हायंगी कालिंगिक सुर मध्यपति ये जो गौरांग रूप है इसका बारे में रघुनाथ गोस्वर वर्णन किए दरवाजा तीन बंदो है तीन दरवाजा बड़ा बड़ा बंद है बड़ा दीवार है फिर प्रभु कहाँ चले गए प्रभु नहीं है कृष्ण विरोह में पागल ओके कहा जाए कहाँ कृष्ण तो मिले ऐसा करके कभी समुन्दर में गिरे कभी कलिंगी गौ जो है छोटे छोटे उड़ीसा का जो गौ माता है वो सब बीच में जगन्नाथ मंदिर का उधर जो प्रसाद डालते हैं उस उधर जाके गौरंग महा पड़ा हुआ ऐसा। हाँ है हाय भगवान सारे भक्तों लोग हैं ढूंढते ढूंढते पागल है पूरा रात्रि ये भी कृष्ण अन्वेषण है ये स्वरूप गोसाई राय सब जितना सारे भक्त लोग गौरंग महापुरु का अन्वेषण करते करते पागल हो गए ये भी कृष्ण है क्योंकि कृष्ण चैतन्य तो कृष्ण ही है उधर कभी देखे जगन्नाथ मंदिर का उधर जो जहां महाप्रसाद दादा होने से गो माता को दे दे वहां पड़ा हुआ है ठाकुर जी ऐसा चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है ये बिना समझे ये ये सब लीला में किसी का प्रवेश अधिकार बिल्कुल नहीं है ऐसा जे ऐसा संग संत कृष्ण पदवे में रहता हम लोग मारा गए हम लोग लो मर गए देखो ऐसा हालत किष्ण है बताओ कहा कृष्ण है कृष्णान्वेषण कर, करने के लिए ऐसे जितना सारे गोपी हैं सब पागल होके ढूंढ रही है और होते होते क्या एठा पेठा जहाँ है उसका भी एक लीला बता दे वहां, पेठा जो है वो वो जाए स्थान एक वृक्ष का ऊपर कृष्ण भगवान बैठ के काकी अपना इच्छा करके चतुर्भुज बना के बैठे हुए भिक्षो का डाले देखे गोपियों को हम आज धोखा दे दे गोपियों को धोखा दे दे आज गोपियों ने ढूंढते जी ये तो नारायण स्वरूप है ये नारायण है नारायण नमो नारायण नंदवत नंदव ये हमारा कृष्ण नहीं है नारायण चलो आगे चला गया क्योंकि हमको नारायण नहीं चाहिए इसे चला गया किसने बोला देखो कितना धोखा दिया हम ही है हम इच्छा करके चार चौथुर बैठे हुए हैं धोखा दे दिया चलो ठीक है बचा हुआ धोखा दे बस तुरंत राधारानी आ गए ढूंढते ढूंढते अरे देखे राधा रानी हारी हो गया हमारा छुट्टी अब तो हमारी हिम्मत नहीं है, है? जब राधारानी रानी काज में धीरे धीरे नजदीक आ रही है तो उसका हाथ धीरे धीरे अंदर जा रही है तो इसको धोखा देना संभव नहीं जब राधा रानी का नजदीक आई तो दो हाथ सट अंदर चले गए हो गया, गया। बस अब क्या हुआ राधा रानी को लेके राधा रानी को लेके अब अंतोधन दूसरी जगह चला गया निर्जन और राधा रानी बोले हमारा चलने का हिम्मत नहीं है हमको उठा लो ऊपर बस उसको भी धोखा दिया ठाकुर जी इच्छा करके ये भी बहुत रहस्य है इसका बारे में ये बताएंगे नहीं मैं सब उचित नहीं जो कुछ भी बता दिया वो भी ज्यादा बता दिया मामन मामुन गुस्से गुस्सा हो जाए अनया राधित नूनम भगवान हरिदीश जन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो जम जम आनयद रहो ये कौन कह रहे हैं कि एक जगह गोपियों ने ढूंढते ढूंढ जितना सारे गोपियों के झूठ राधा रानी या किशोता है किसी को पता नहीं अगोपियों का झुंड जो है गोपियों का इधर देखो कृष्ण का चरण चिन्ह है हा और चरण चिन्ह इतना डीप इतना गहरा क्यों बोले ऐसा है कि हो सकता कि राधा रानी राधा ये फूल जो पैर का जो सामने वाला पैर को उठाओ ऐसा करके इसका चिन्ह है इसका माने क्या बोले ये फूल पा, फूल उतारने के लिए शायद फूल फूल चयन करने के लिए शैम सुंदर कोशिश की और हो सके कि ये उसका ऊपर है ऐसा डीप हो गया ऐसा और उसके बाद स्तुति करना शुरू कर दी देखो जिस कामिनी को लेकर चैतानी याताया नंद सुनू नो प्राया है कौरे नीना यथा इसका व्याख्या नहीं करेंगे बोले अनया राधी तो नूनम भगवान हरिदेश हरी जो ईश्वर है हरिश् यह ईश्वर भावना नहीं है यह जो शब्द है इसके द्वारा ये जो कह रहे हैं कि इसके द्वारा अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर इसका मतलब हमारा प्रेम प्रेम पूजा हम हम तो प्रेम पूजा करते हैं प्रेम के द्वारा हमारा जो आ, जो प्रेम का जो देवता है हमारा प्रेम का देवता कृष्ण है इसके द्वारा ईश्वर शब्दों प्रेम का उत्कर्षो समझाने के लिए समझो भगवान बोल के ऐसा बुद्धि गोपियों का अंदर में आए जब भी जब देखोगे गोपी गीता उसमें गोपियों का बात है इसमें लगेगा तो गोपियों सब मालूम है तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान में नोपी का नंद नो भवान अखिल देम इसके द्वारा क्या कहोगे क्या करो जैसे लगता है गोपियों का अंदर में वो, इश, आ, वो जो परमात्मा है सब बुद्धि है लेकिन ये बुद्धि टीकाकारों ने बताया कि देखो ये ये जो विचार है तो बोल दिया मुख से लेकिन अंतर में जो बुद्धि बिल्कुल नहीं है ना होने का बराबर ना होने का वो होना ना हो दोनों समान क्योंकि वो जो ऐश्वर्य भाव है गोपियों के हृदय को आच्छादन नहीं कर सकता संभव नहीं इसलिए बोला गोपिका बो, गोपी का नंदनो हम जानते हैं तुम तो, तो ऐसे बनके हुए लेकिन सब अखिलो देख सब अंतर में परमात्मा रूपे ये तो कह दिया लेकिन उसका जो प्रेम का भाव जो है ये कभी भी मिटने वाला नहीं ये हर वकत प्रेमी भगवान से के सुन इसलिए बोले अनया राधित भगवान हरिदीश हमारा हम लोगों का ऐसा लगता है गोपियों ने कह दी ये मंत्र की राधितो भगवान हरिश्वर जन विदो जम आनयत ये गोविंद जो है हमारा जो प्रेम की प्रेम की देवता जो है शायद इनके द्वारा ये जो गोपी है ये जो राधा रानी का बात कह रही इसके द्वारा ही है सबसे ज्यादा पूजा प्राप्त की है इतना ज्यादा जो पूजा है इतना जरा जो आराधना है कोई नहीं किया है हम लोगों में हम जो गोपियों का झुंडू है हम लोगों में किसी का इतना सौभाग्य नहीं देखो ये गोपी का सौभाग्य मतलब राधा रानी का तमाम भागवत पढ़ के अगर राधा का नाम नहीं, नहीं मिला तो पूरा भागवत पढ़ना बेकार हो गया इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे कल चर्चा करें आज ही कर दे ठीक है चलो ये इस बारे में पहुपा ने बताया एक पंडित आदमी प्रभुपात का प्रोपात का सामने आके बहस शुरू किया क्या इतना अठारह जहां भागवत में कुछ कहा जाएगा कहां, जा कहां राधारानी का नाम है आप लोग राधारानी राधारानी कहते हो राधारानी रानी है नाम पोहपाद में गुस्से में आ गए पहुपा का गुस्सा अपराजित गुस्सा हाँ हाँ राधा का नाम नहीं है आप लोगों का माफी जो मूरख है बोखा है इन लोगों के लिए राधा का नाम होगा ना राधारानी का नाम अगर खुल्ला खुल्ला लिखा होता तो क्या कर लेते आप? का नाम अगर होता राधा रानी का नाम नहीं है ठीक है अगर होता तो क्या कर लेते क्या कर लेते बोलो मूरा कही का राधा रणी का नाम नहीं है तमाम भागवत का तमाम भागवत का सेंटर पॉइंट है राधारानी यही तो राधा रानी का नाम है और राधितो राधितो इति राधा जिसके द्वारा श्याम सुंदर सबसे द्वारा पूजा प्राप्त की है संतुष्ट हुए हैं उसी का नाम राधा रानी ये तो बोल दिया ना गुप्त रूप में क्योंकि टीकाकारों ने बताया कि अगर सुखदेव गोस्वामी खुल्ला राधा रानी का नाम ले तो मूर्छित होके फे प्रेम के द्वारा ऐसा अवस्था पैदा हुआ कि भागवत कथा बंद हो जाए ऐसा प्रेम आ गया अंदर में राधा रानी का नाम लेते ही जो भी कोई प्रेमी भक्त है राधा रानी का नाम लेते ही उसका प्रेम आ जाता तो संभव नहीं इसलिए सुखदेव गुस्से में बड़ा मुश्किल से अपने को कंट्रोल कर लिया करके राधा रानी का नाम गुप्त रूप से बोल दिया हमारा भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाल ब्रजमंडल में जब राधा कुंड का किनारे बैठ के हरि कथा बोल रहे थे इस समय राधा रानी का प्रसंग थोड़ा बहुत आया इसका साथ एकदम कांपने लगे हाथ मूर्छित होने लगे अश्रु आने लगे और फिर पसीना और गिरने लगे समाल के एकदम बहुत कष्ट करके अपने को संभाल लिया क्योंकि यहां जो है बहुत सारे भक्त हैं इन सब भक्तों में सब विक्ष है ना किसी का तो अधिकार एक नहीं ये जो सभा है इसमें सबका अधिकार एक नहीं इससे चैतन्य महापुर का विधान है अंतरंगा लोहिया करे रस आसादन बहि रंगा लोहिया करे नाम संकीर्तन और अंतरंगा भक्तों को लेकर रस गुप्त रस जो है समाज का सबका लिए नहीं है ये बोला जाए तो सोचेगा ये लड़की या लड़का का विषय है बड़ा मुश्किल हो जाए तो पोपा जी ने ऐसा व्याख्या कि बहुत सारे लंबा चौटा व्याख्या हम शॉर्ट कर दिए अनया राधी तो नूनम भगवान हरि ईश्वर जन्म विह गोविंद प्रीत जम आनयत रहा इसी को लेकर गोविंद जो है निर्जन प्रत में चले गए है अनया इसके द्वारा ही गोविंद जो है कृष्ण जो है सबसे श्रेष्ठ पूजित तो होए ऐसा सुंदर पूजित तो हुए उसके बाद रोते रोते पागल हो गए हैं है भगवान श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते पागल होके जब जाने लगे तो इतना चिल्लाने लगे हा नात रमनो पृष्ठ काशी काशी महाभुजो दास में सखे दर्शयो सन्निधि हा नाथ रमन पृष्ठो काशी काशी महाभुज हे महाभुज हे महा कृष्ण हे नाथ हे, हे रमन पृष्ठो काशी काशी महाभुज कहा हैं आप दसास्तिक प्रणया में सखे दर्शय सन्निधि हे दासियों को आपका चरण दर्शन कराओ नहीं तो ये सब इस सब सब मरेगी ऐसालात हा नाथ रमनो पृष्ठो काशी काशी महाभूझो बोल के एकदम प्रणया में सखे दर्शयो सन्निधि आपका चरण दर्शन कराओ नहीं तो हम लोग का कोई गोती है नहीं हम तो मरेंगे बस ऐसा करते करते गोपियों के झुंड क्या की कीर्तन करते करते पूरा ब्रज मंडल को ढूंढने लगे कहा कृष्ण है इसका बारे में हम थोड़ा व्याख्या करेंगे दो चार ये गोपी गीता है ये सुनने का अधिकार भी नहीं है पहले कह दें कि सोनातन गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी और जब इस विषय पर ऊपर चर्चा करना शुरू कर दी पहले ही सोनातन गोस्वामी रोते हुए सारे ब्रजगोपियों के चरण में शरण ली हे ब्रजगोपियों आपका भाषा कृष्ण जानता है और कृष्णों का भाषा ये लोग जानती है सब ब्रज ब्रजगोपी बीच में ऐसा कोई नहीं है जो ब्रज गोपियों का भाषा समझ ले पहले सनातन गोसाई लिखने का पहले स्तुति की ब्रज गोपियों का चरण में हे गोपियों आपका चरण में हम आप लोगों के चरण में हम शरण ली प्रार्थना है कि आपका क्या भाव है हमारा समझ में नहीं आ रहा है अब कृपा करके आप समझाओ ऐसा करके क्योंकि आपका भाव गोविंद समझता है गोविंद का भाव आप लोग समझती हो आप बीच में कोई ऐसा नहीं है कोई नहीं ब्रज गोपियों कभाव समझने वाला दुनिया में अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है कुछ समझे इससे सनातन को से पहले शरण ले रोते हुए और उसके बाद इसका ऊपर टीका के इतना साहस नहीं करते कोई भी साहस नहीं करे करे तो सत्यनाश हो जाता क्योंकि समझेगा नहीं यार गोपी जो गीत है हम दो चार हम बताएंगे इसमें विशेष जो है विशेष जो है दो चार हम बताएंगे जयति का जन्म नज श्रयतईन्दिरा शत्री दैित दीशता दीक्षुताब का स्तार सबो स्वांग विचिन्वती सरो दु दास ये सादुजात सा दि सात ते अशुल्क दासिका बरोद निग्न तो ने हो कि बधो ये दो श्लोख का थोड़ा व्याख्या कर दे जयती ते अधिकम जयती ते अधिकम जन्मना ब्रजो गोपियों कह रहे कि देखो जब ब्रज में आपका आविर्भाव है जयती ते अधिकम जन्मना ब्रजो जब आपका जन्म हुआ साथ साथ ही लगता है कि पूरा ब्रजमंडल को ये जो इंदिरा इंदिरा मतलब लोक्षी इधर लोखी नहीं है सर्वलोक्षी हुई राधा रानी ये गुप्त अर्थ है इंदिरा जो है इधर शब्दों इंदिरा का द्वारा ये इंदिरा शब्दों का मतलब लक्ष्य लेकिन होने से भी इधर लक्ष्य नहीं है सर्वलक्षी मई अन विष्णु लोक नम्र पद मजार चित हिमाद्रि जांच जा प्रदे सब कोई को बर देने वाली राधा रानी सब बीरंची जा पुल जो कुछ भी है इंद्रानी है या तो सरस्वती जो भी है सब कोई को एकदम पार्वती है सब कोई को सब कृपा कौन कर रही राधा रानी और ये जो इंद्रिया शब्द के द्वारा धारा सर्वोलक्ष्मीमयी राधा रानी है और जयति ते अधिकम जन्म प्रजो जब से आप रज में आविर्भाव हुए तब तो से लगता है कि मानव की ब्रजभूमि तो ऐसे ही सुंदर है और लगता है कि साक्षात जो सर्वलक्षी देवी पूरा ब्रजमंडल सजा दिए छोबी जैसा बना ऐसे तो छोबी है ही है ब्रजमंडल का शोभा जय अधिकम जन्म ना ब्रजो श्रत इंदिरा सत्र ही हम राधाष्टमी की तिथि में व्याख्या की बहुत सारे जाएगा ठाकुर जी का कृपा व्याख्या होता है इसमें ये अर्थ हैं जो राधा रानी का आविर्भाव जो है इसके द्वारा प्रमाणित होता है श्याम सुंदर के साथ साथ राधा रानी का भी आविर्भाव हो चुका लेकिन गुप्त रूप में अभी किसी का पता नहीं ये बोला स्वतः इंदिरा सस्व दत् यहां लगता है सर्वलक्ष्मी सर्वलक्ष्मीम सब सजा के रख दिया गुप्त रूप में श्याम सुंदर को छोड़ के पियाजी एक मुहूर्त भी रहती थी हो गया लेकिन प्रकाशित तो रूप में जो है थी आगे राधाष्टमी का हो गया।, गया।, गया कोई नहीं जानता गुप्त रूप प्रमाण है जय ति ब्रज श्रयत इंदिरा अत्र अत्र इसी भजमंडल में लगता है कि सर्वलक्ष्मी राधा सर्वलक्ष्मी जो है देवी वो सारे के एकदम सजा बुछा दिया या हमारा प्रभु आ रहा है इसका लिए जो सुसज्जित सु, सु, होनी चाहिए सुसज्जित सु, कर दी ऐसा लगता है और बोले देखो सर्व दुदास देखो द्वित दृश्यता दीक्षता अवकाश त्वीधांग भी चिन्ह हम लोग तो मारे गए हमारा हमारा जिंदगी है नहीं अब हमारे बोलोगे इतना पैसे कैसे चल रही हो ऐसा ढूंढते ढूंढते कीर्तन कर रहे हो बोले ऐसा है कि आप आप जो आप है ना आपका चिंतन करते हुए हम डोल रहे हैं इससे शक्ति है समझा ऐसे तो मारे गए जिंद जीवन है ही नहीं प्राण शक्ति पूरा नाश और जो आप कहोगे कि चल रही हो ऐसे कैसे जंगल में तो इसका कारण यह है कि हमारा चित्त जो है परिपूर्ण रूप आपका चरण कमल में टिके हुए हैं इस कारण आपका चरण कमल का जो शक्ति है इसके द्वारा हम ढोल रहे है द्वैत दृश्यता दीक्षता सबो असब मतलब अस मतलब प्राण हमारा जो प्राण है ये प्राण है्वीधा सबो हमारा जो आशा है श्याम सुंदर मिलने वाला है है तुम्हारा तुम्हारा चिंतन करते करते हमारा आशय जो है हमारा चित्त तुम्हारा चरण में समर्पण करके विचिन्न बते आप अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग सब ढूंढने कहा है श्याम सुंदर कहाँ है श्याम सुंदर कहाँ है ऐसा करके पूरा जंगल डोल रहे का माफी हाय हाय अरे सुरत तो नाथते असुल को दासिका आप जानते नहीं हो हम लोगों का कोई तंखा नहीं चाहिए हम लोगों का कोई पेमेंट नहीं चाहिए हम तो बिक्री हो गया आपका चरण का दासी तो असुल को दासिका बड़ो तो निगन बड़ा बेईमानी किया आपने देखो ये जो आपने मारा है गोपियों को ये क्या बौद्ध नहीं है ये जो हम लोग छोड़ के चले गए हो इसके द्वारा तो हम लोग का बौद्ध हो गया आपको तो स्त्री बौद्ध का दोष लगे एं? सुरत तो नात ते शुल्क दासिका बरद निग्न तो नेहो किंग बदो ये क्या बद नहीं है हम लोगों के पास से आप चले गए हो तो इसमें तो मर ही आए हम तो मर गया ना तो ऐसा ही है बड़ा बराबर इतना पागल पागलिनी का माफी ढूंढते ढूंढते पूरा बिचक्यूर उन्मत्त का बद बनाद बलम ऐसा ढूंढते रह गए सब ऐोसाम ऐसा यही तो है मेरे जीवन प्राण ये देखो शाम ये देखो शाम यही तो है मेरे जीवन प्राण सब जगह ढूंढते ढूंढते बोले ये सब है सब ना नहीं, नहीं नहीं तो नहीं उधर है ऐसा करके ढूंढते ढूंढते पागल हो गए एक दो और उसके बाद बोले नखलु गोपिकानंद नो भवान अखिल देखी नंतरात्मद ये तो कह दिया है ये तो, तो, तो, तो बोल दिया लेकिन अनुभव में जो है गोपियों का जो विषय है कभी भी ओसो जो ज्ञान इसका हृदय को कभी भी स्पर्श नहीं कोई भी ब्रजुवासी ये तो ये तो सब गोपियों का झुंड है वो तो है ही है लेकिन जसोदा माँ जो है जसोदा माया को भी श्याम सुंदर ब्रह्मांड घाट में अपना हा करके पूरा ब्रह्मांडो को दर्शन कर देखो सब ब्रह्मांडो चांद सितारे जितना सारे है सूरज सब चंद्रमा सब हमारा अंदर है और देखो जसुदा मैया खुद को भी देख रही अरे हम भी है उसका मुख में अंदर हाँ तुम भी तो हो लेकिन पता नहीं चल अरे भूत पकड़ लिया मेरा सा मेरा लाला को भूत पकड़ लिया अब जाओ जाके ब्राह्मण वैष्णव को बुलाओ और झाड़ो नमो कृष्णा नमा वासुदेवाना जनार्दना कृष्ण का नाम देवे कृष्ण के झाड़ो झाड़ू लगाओ कैसे जाड़ू गो माता का जो पूछवा है काला गो उसे बड़ा भारी सुंदर है चर्चा जो है बड़ा सुंदर हम एक विशेष चर्चा करें इसके बाद हम जाम्प करके चले जाएं क्षमा करना ये सब जो रस्म है तत् तो जब आप उठोगे भजन तब हम बताएंगे नी नहीं नहीं कभी नहीं जो विषय जो है हमारा चौतन चरता मित्र में लिखा हुआ है जो राजा प्रताप रुद्र जो है चैतन्य महापुर के चरण दर्शन करने के लिए पहला कदम और जाते हुए प्रभु का चरण पकड़े सर्गो मठ से कह दिए देखो राज पंचोध्याय का पाठ करते करते जाना उस समय प्रभु बेहू सो के फरा रहेगा शीतल वायु को सेवन करे और पैर को दबाना ठीक है राजवेश छोड़कर एकदम साधारण भिखारी का मी जाके अब शुरू कर दिए तब कथा अमृतम तब तुजीवनम कविवीड़ी कल मापम सवण मंगल सीमदात भुवि गिण्ति भूदायन जाब ऐसा बच्चा है चैतन्य बाबू बोले कौन है कौन है है? और चार हमको अमृत पिलाने का कोशिश कर रहे हो बोली आलिंगन भूरी नहीं दर्शन नहीं, नहीं करे बिल्कुल हम राजदर्शन नहीं करे अब अब राज किया राजदर्शन नहीं करे कितना बार प्रभु थोड़ा राजा को अपना चरण दिखा दो हाँ राजा को दर्शन दे दे चलो तुम लोग हमको लेके चलो कटोक में जाके राजा का सर नितानंद वो ऐसे कौन लोग बोलता है जो तुमको तुमकोटोक में लेकर राजा का सद मिला ये भी कोई बोला है लेकिन ऐसा है राजा आपका दर्शन के बिना अपना प्राण छोड़ दे ऐसा उसका प्रतिज्ञा है तो हाँ हाँ ये उचित है मैं संदर्शन कैसे करे स्त्री दर्शन राजदर्शन विश्व भक्खनक तो साधु अब आप बोल रहे होते कैसा बात कर रहे हो रामानंद देखो तो आप इतना विद्वान हो तब उचित है बोलो राम बाद में क्या हुआ उसी राजा को ही दर्शन दे दिए दर्शन नहीं आलिंगन भी दे दिए भूरीदा भूरीदा भूरी दिलेन आलिंगन यहाँ नहीं जाने ये है कौन जन सब जानते बाहर में दिक्कत है जानता नहीं सब आलिंगन कर दिया अचिंबित आसी है अचानक आके मेरे को अमृत पिलाने की कोशिश की कौन हो तुम रा मोर किचू दिता नहीं दिलू आलिंगन मैं तो भिखारी हूं कुछ नहीं है मेरा पास तुमको आलिंगन दे दिया ये तव कथामृतम इस श्लोक का विचार करना इस विचार के द्वारा आप लोगों के हृदय में बड़ा जोश आएगा शक्ति आएगा क्यों इसमें बहुत सारे घना विषय है बहुत गुप्त तो विषय है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविवीड़ितम कलम साम कोविविरतम जितना सारे लोग हैं जो है ब्रजरस के बारे में जिसका पता है वो जो है तब कथामृत मृत तब, तब आपका जो कथामृत तो मृत है हाँ तप्त तो जीवन हमारा जो तप्त तो जीवन विरह जनता इसको कोभी भी रीतम रीतम कोभी भी, को भी जब ये सब आपका कथामृत तो जो है जितना सारे बड़े बड़े शास्त्रकार हैं जरा को भी लोग है अतदूत भविष्य वर्तमान ज्ञाता ऋषि मुनियन पर कलमशाह जितना हृदय का कलमश है ठाकुर जी का प्रभुचन कथा सुनो तो हृदय का जितना सारे कलमश है एक बार गुरु वैष्णव का एक बार उच्छिष्ट भोजन कर लो बास हो गया जैसे नारद जी का पूर्व जन्म का इतिहास बताए देखो सकित भुंजे तो किल तो तो जितना सारे हमारा पाप साब एकदम नाथ एक बार झुटन खाया जो सब वैष्णव लोग आए थे कीर्तन कर ब्राह्मण वैष्णव लोग बड़े देखो ऐसा है करके यहां बोले असवर्ण मंगलम सीमदा जितना सा श्री मंगल का पूरा खजाना है आपका जो कथा है सवर्ण मंगलम सीमा दात सीमदातम भूविगिन भू रिदा जना जो लोग आपका कीर्तन सुनाते हैं करते हैं वो इससे ऊपर दान कभी नहीं है सबसे बड़ा दानी कौन है जो कृष्ण नाम कृष्ण लीला कृष्ण कीर्तन जो सुनाते हैं उसके ऊपर दानी कोई नहीं भूभी गिन भू रिदा ऐसा करके स्तुति किए उसके बाद जो है बहुत सारे स्तुति हम नहीं बताएंगे उचित भी नहीं है और इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण अचानक कहा है गोपियों का जब उत्कंठ एकदम अंतिम एक्सट्रीम पॉइंट अब गोपियों को बचाना संभव तुरंत कृष्ण की किया जमुना का किरण है अचानक आविर्भाव हो गया कृष्ण भगवान बोलो रास रास बिहारी भगवान की है अभी आविर्भाव हो गया हा अचानक इति गप प्रगा प्रलपंत चितिधा रु सुर राजन लाल आभिराबूच्छरी स्मयम मुखाबुज पीताम साक्षात् सुक्षात्मथो मन्मथ मन्मथे मन्मथो साक्षात् ये आबीर्भाव हो गया ठाकुर जी आविर्भाव भोग के सबका आनंद में प्राण आ गया जैसे मुर्दा आदमी पड़ा हुआ है और प्राण आने के साथ छलंग लगा के उठे जैसे चैतन्य मापो देखो गोपाल अपना शरीर छोड़ दिया था ऐसा लगा निशिंग मंदिर में और अद्वैत को साहित पानी का छिटका दिया तो है अद्वैत को सह का पुत्र है ऐसे तो पुत्र पुत्र नहीं बताते हैं अपराधित जगत में पिता पुत्र बेकार हम कभी नहीं बताए भक्तिवीर ठाकुर का पुत्र है प्रभुपा कभी नहीं बताया हमारा प्रवचन किसी भी जगह ये तो सब बोलना ठीक नहीं है अनुभव का बात बोलना ठीक है जो भी है अद्वैत छिटका दिया सब भक्तों लोग रो रहे हैं अभी चैतन्य चौतन आठो गोपाल उठो गोपाल उठो बोल के जब स्पर्श किया गोपाल एकदम छलांग लगा के उठा एकदम साहे चौतन चौधन में गोप प्रगाय प्रलश्चितिधामू सुस्व राजल सा सावी शौरी स्मय मुखाबुज पिता सगवी साक्षात मनमथ मनमथो मन की मैं मन, मनमथो नाम क्यों हुआ भले मनमथो मनमथो जे मन को मंथन करने वाले हैं मनमुथो है मन को मंथन कर दे इसका नाम है मनमथो है साक्षात मनमुथो मनमुथो या आविर्भाव है बस आनंद में एकदम झूमने लगे आ गया आ गया आ गया ऐसा करके इसके बाद गोपियों को बड़ा सम्मान दी भगवान श्री कृष्ण प्यार दिखाए उसके बाद बस बहुत सुंदर रास का जो प्रसंग है उसके बाद जो है उसके बाद जो है गोपियों ने कुछ प्रश्न कर दी किसको श्याम सुंदर को गोपियों ने प्रश्न कर दी ये प्रश्न को दो एक हम उठाए गोपियों ने प्रश्न की देखो भजतो अन् भजंत एक एक विपर जयम नो भयांश भजं एक नो ब्रूही साधु वो है भजतो अनुभजन्ते एक है कि आपका आवास सेवा कर दिया आप भी मेरा सेवा कर दिए म्यूचुअल सेवा हैं भजतो अनुभजंत एक विपर्जय एको भजन करने का वार भी करता नहीं और हैं एको एक विपर्जय विपर्जय मतलब उन्होंने सेवा नहीं किए लेकिन एक सेवा हो रहा है और ऐसा भी है कभी जो नो वयंश ये जो सेवा है सेवा करने से सेवा करे नहीं कर ऐसा नहीं, नहीं दोनों का एक ही नहीं करता फिर भी वो सेवा करते रहते नो भय भजन्ति एक तत्न ब्रू प्रभो ये कैसे होता है इसका दर्शन के बारे में बताओ थोड़ा भगवान बोले देखो मिथो भजन्ति ये सक्षो सार्थो कंत ही कंतो नौहृदं धर्म स्वादीनाथ भजंती अभतो जे वै कर्ण पित यथ धर्म निरुपोत्र सौहृदुम्धम भजत यो न वै केचिभ आत्मीकाम गुरुद्र भले इसका बारे में सुंदर व्याख्या है बोले देखो ऐसा है मिथो जे तुम सक्ष कांतो दमाहिते जो म्यूचुअल सेवा कर तुम हमारा सेवा कम हम तुम्हारा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सार्थक कांतो दमाहिते न थे तो न धर्मो स्वार्थवार्थम तद ही नान इसमें सार्थ छुपे चुप। हुए हैं है। और भजन्ति अवज तो जे वही कोरोना पितोरो पिता माता को बच्चा सेवा ना करे पिता माता करते रहते लाला आजा लाला का क्या हुआ स्कूल भेजिए कुछ करे सब करते रहते और तो पिता माता का क्या सेवा करे बच्चा है भजन भजन भजन्ति अवय तो जे वही कोरोना पितोरो यथा पिता माता जैसा सुहित जन जय छोटा है सेवा कर दो बस सुमद्धमा। इस जो इस किस्म का जो सेवा है उसमें सौहार्द है है अंतर का सुमधमा देखो निरपवा इसमें कोई बदनाम नहीं हो सकता पिता माता का जो पुत्र का उपस्नेह है वो इस बारे में वर्णन है और भज तो भी नई के चित भजन भजन करने के बाद ही कुछ सोचता ही नहीं और अभजन करो भजन ना करो तो कहने ही क्या भजना भजन करने के बाद ही वो देखता भी नहीं कुछ उसका सेवा क्या वो देखता ही नहीं और और अभज तो कुछ तो अभजन ना कर तो कह नहीं क्या है ऐसा कौन है ठाकुर जी बोले ऐसा तो है आत्मा राम जो है वैसा है जो आत्मा रमन है आत्मा में रमन करते हैं वो ऐसा है तो आत्मा रामों में श्रेष्ठ कौन है किसु है किसु तो तो है साधु साधु सब हा सब तो है आत्मा रामोनो निर्घंतृक् नीला चल में का। सर्वो जजों के सामने आर इकसठ किस्म का व्याख्या किया सर्व जो है सोनातन गोसाई के सामने इलाहाबाद में इलाहाबाद में इकसठ किस्िम का व्याख्या किए पागल बन गया है सोनातन बोले ये कैसा है व्याख्या करते रहे करते रहे करते रहे बाप रे बाप बापरे बा एक सठ किसीम का व्याख्या किया एक एक श्लोक को एक एक शब्दों को टुकड़ा किया उसके बाद मिलन किया देखो सनातन ये माने आता है ये माने आता है ए माने है, ए री राम राम बाप, बाप रे बाप और ये जो आत्मा रामों में जो सबसे बड़ा कौन है प्रेम पुजारी भगवान श्री कृष्ण आत्मा रामों में कौन है श्रेष्ठ है ऐसा आत्मा राम अनंत ब्रह्मांड कोई नहीं है आत्मरामों में श्रेष्ठ है वो प्रेम पुजारी भगवान से कृष्ण आप नहीं बात करते भजतो ऊपी केचित के भजंती अभज तो कुतो हो। आत्मा ही आप गुरुद्रह अरे ऐसा भी हो सकता है बेईमान आदमी ये भी हो सकता है एक हो सकता है आत्मा आत्मराम और एक हो सकता बेईमान सेवा लेके चला गया बस कुछ नहीं है भगवान कैसा चलाकी करके व्याख्या कर रहे देखो इसके बाद सुंदर और बाद में ठाकुर जी इस बारे में तो देखा होने चाहिए लेट करके शुरू होता है तो थोड़ा बहुत आगे चले आरती का थोड़ा देरी उसमें दोष नहीं है गुरुवर्गो ने सिखाया कथा कीर्तन तो जे सबसे बड़ा आरती है थोड़ा बहुत लेट हो जाए तीस कम से कम इस शब्दों का व्याख्या हो जाए न पारे अहम निरव सृतम विबुदा युषा जा मनो दुर्जनो दुर्जरो ग्रह प्रतिया तुसादुना ऐसा भगवान शाम अंतिम में हार कर खमाचना किए हे गोपियों हमारा पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके द्वारा आपका पूजन करें हमारे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है ऐसा चीज जिसके आपका जो ये प्यार है आपका जो प्रीति है आपका जो सेवन है इसका मैं कर्जा उतारूं ये संभव नहीं क्वाइट इम्पॉसिबल जब भी हम गीता में लिख दिया है ना गीता में लिख दिया जे यथा मांग प्रपदे तांग ठाकुर जी आपका तो ये प्रतिज्ञा है आप बोले हैं जे यथा मांग प्रपदनते वो तो गीता में लिखा था लेकिन इधर आप लोगों का सामने मेरा कुछ देने वाला चीज है ही नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको दे के आपको पेमेंट दे दे जगत का जो आदमी हमको सेवा करे हम उसको पेमेंट दे जा ले जा पेमेंट जा हमका सेवा किया ना पेमेंट ले जा ठाकुर जी जो बनिया है ना तो बनिया लोगों को दे दे जा, जा, जा, ले जा ले जा ले जा ले क्या ले क्या चाहिए जा सब कचरा ले जा कोई असथो बिखो का पूजा करे कभी आमला भिखो का पूजा करे वाह भावना नहीं है कृष्ण का ओ उसको पूजा रहे मालाए सुख संपत्ति आए घर का कष्ट मिटे तन का जय जगदी सर कैसा पूजन हुआ श्याम का बोला इधर गोपियों ने गोपियों ने ऐसा कह दी गोपियों के सामने श्याम ने कह दी देखो हम लोग क्या करें हम क्या करें कुछ देने का कुछ है ही नहीं न पारे अहम निरब समझुजाम सधु प्रीतम सौ साधु कृत्यम विभुदा आयु सा ब्रह्मा का मापी अगर आयु दे दे ठाकुर जी कह रहे ठाकुर जी का आयु कितना दिन ठाकुर जी इच्छा करके मजा कर रहे अगर ब्रह्मा का मापी का आयु भी मिल जाए तो भी तुम लोगों का कर कर्जा हम चुका नहीं पाएगा स साधु कृत्म विबुधा यु सा जा मजनो दुर्जरो गृह श्रृंखला संविष्ट तत्व प्रतिजा साधुना इतना दुर्जर बंधन है ये गृह श्रृंखल ये मेरा घर है ये मेरा स्वामी है मतलब पोता पोती है मेरा बच्चा है ये सब बंधन को छोड़ के श्याम सुंदर का चरण में आना सब छोड़ के श्याम राखी ना कुल राखी संभव नहीं अब देखो ऐसा है जामा जामाजनो तुम लोग जो भजन की ऐसा दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश एकदम काट के फेंक दिया पूरा बंधन हा और इसको प्रतिया तो साधुना तुम लोग साधु हो गोपियों को बता तुम लोग तो साधु हो जैसे वृक्षो है वृक्षो वृक्षो फल फूल दे अब वृक्षो बोले ना ए फल दिया हमको दे ये बोला वृक्ष कभी नहीं बोलते फल ले ले फूल ले ले पत्ता ले ले लकड़ी ले ले जो कुछ भी है ले ले, ले, -ले, -ले, -ले, -ले, ले। गोपियों का भाव है सैमसुंग तू ले सब ले लो और हमारा विचार की दो दो दो दो नंगापन एकदम नंगापन समाप्त नहीं होते जनम देसो देतरम मातरम कितना सुंदर पूजा की दुर्गा मैया का बोलो दुर्गा मैया की छो मांग रहे दे दो दे दो दे दो अरे इतना नंगा दे दे तू दे हमारा कृष्ण भजन में क्या है खाली देव देव देव लेने का कुछ नहीं है कृष्ण पूजा ऐसा है कृष्ण भजन इसमें देने का ही है लेने का कुछ नहीं है तो दे दो दे के ही कैं देने का ही मजा है काल इस विषय में परीक्षित महाराज का प्रश्न है बड़ा जबरदस्त है सुनना ही पड़ेगा यह परीक्षित महाराज का प्रश्न जो न सुनेगा उसका अधब हो जाए काल सुबह में चर्चा होगी ये ना सुने तो इसका समय हो गया इसलिए बंद कर दिया हम क्या करें हाँ। काल सुनना ही पड़ेगा ये अगर ना सुने तो उसका पतन हो जाएगा बहुत सावधान बी न पारे अहम निरब दसंग जामा जनो दुर्जरो गृह श्रृंखला तदवा प्रतिया तुसादुना। प्रतिया तुसादुना। के भावरु भावरु काल सुनोगे काल काल सुनोगी काल जो है उद्धव संवाद आदि सब काल काल होगा हो नहीं पाएगा क्योंकि कौन सुबत नहीं हुआ अभी तक अभी समय है चार पांच दिन बस जल्दी सुनो बहुत ज्यादा